नरश्रेष्ठ वे वानर पानी पीने के लोभ से पम्पा के तट पर आकर साणों के समान गरजते हैं उनके शरीर मोटे और रंग पीले होते हैं आप उन सबको वहां देखेंगे श्री राम सायंकाल में चलते समय आप बड़ी-बड़ी शाखा बड़ी वाले पुष्पधारी वृक्षों तथा पम्पा के शीतल जल का दर्शन करके अपना शोक त्याग कर देंगे रघुनन्दन वा फूलों से भरे हुए तिलक और नक्तमाल के वृक्ष शोभा पाते हैं तथा जल के भीतर उत्पल और कमल फूले दिखाई देते हैं रघुनन्दन कोई भी मनुष्य वहां उन फूलों को उतार कर धारण नहीं करता है क्योंकि वहां तक किसी की पहुंच ही नहीं हो पाती है पम्पा सरोवर के फूल ना तो मुरझाते हैं और ना झड़ते ही हैं कहते हैं वहां पहले मतंग मुनि के शिष्य ऋषिगण निवास करते थे जिनका चित्त सदा एकाग्र एवं शांत रहता था वे अपने गुरु मतंग मुनि के लिए जब जंगली फल मूल ले आते और उनके भार से थक जाते थे तब उनके शरीर से पृथ्वी पर पसीनो की जो बूंदें गिरती थी वे ही उन मुनियों की तपस्या के प्रभाव से तत्काल फूल के रूप में परिणत हो जाती थी राघव पसीनो की बूंदों से उत्पन्न होने के कारण वे फूल नष्ट नहीं होते हैं वे सब के सब ऋषि तो अब चले गए किंतु उनकी सेवा में रहने वाली तपस्विनी सबरी आज भी वहां दिखाई देती है काकुष्ट सबरी चिरंजीवी होकर सदा प्राणियों के लिए नित्य वंदनीय और देवताओं के तुल्य है आपका दर्शन करके सबरी स्वर्ग लोक को साकेत धाम को चली जाएगी काकुष्ट कुलभूषण श्री राम तदनंतर आप पम्पा के पश्चिम तट पर जाकर एक अनुपम आश्रम देखेंगे जो सर्व साधारण की पहुंच के बाहर होने के कारण गुप्त है उस आश्रम पर तथा उस वन में मतंग मुनि के प्रभाव से हाथी कभी आक्रमण नहीं कर सकते रघुनंदन वहां का जंगल मतंग वन के नाम से प्रसिद्ध है उस नंदन तुल्य मनोहर देव वन के समान सुंदर वन में नाना प्रकार के पक्षी भरे रहते हैं और श्री राम आप वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ मानरे विचरण करेंगे पम्पा सरोवर के पूर्व भाग में ऋष्यमुख पर्वत है जहां के वृक्ष फूलों से सुशोभित दिखाई देते हैं उसके ऊपर चढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि वह छोटे-छोटे सर्पों अथवा हाथियों के बच्चों द्वारा सब ओर से सुरक्षित है ऋष्यमुख पर्वत उदार अविष्ट फल को देने वाला है पूर्व काल में साक्षात परमपिता ब्रह्मा जी ने उसका निर्माण किया और उसे और्ध्य आदि गुणों से संपन्न बनाया श्री राम उस पर्वत के शिखर पर सोया हुआ पुरुष सपने में जिस संपत्ति को पाता है उसे जागने पर भी प्राप्त कर लेता है जो पाप कर्मी तथा विसंवरताव करने वाला पुरुष उस पर्वत पर चढ़ता है उसे इस पर्वत शिखर पर ही सो जाने पर राक्षस लोग उठाकर उसके ऊपर प्रहार करते हैं श्री राम मतंग मुनि के आश्रम के आसपास के वन में रहने और पम्पा सरोवर में क्रीड़ा करने वाले छोटे-छोटे हाथियों के चिगगाड़ने का महान शब्द उस पर्वत पर भी सुनाई देता है जिनके गंड स्थलौ पर कुछ लाल रंग की मद की धाराएं बहती हैं वे वेगशाली और मेघ के समान काले बड़े-बड़े गजराज झुंड के झुंड एक साथ होकर दूसरी जाति वाले हाथियों से अलग हो वहां विचरते रहते हैं वन में विचरणने वाले वे हाथी जब पम्पा सरोवर का निर्मल मनोहर सुंदर छूने में अत्यंत सुगत तथा सब प्रकार की सुगंध से सुवासित जल पीकर लौटते हैं तब उन वनों में प्रवेश करते हैं रघुनंदन वहां ऋषियों बाघों और नील कमलों कांति वाले मनुष्यों को देखकर भागने वाले तथा दौड़ लगाने में किसी से पराजित न होने वाले मृगों को देखकर आप अपना सारा शोक भूल जाएंगे श्री राम उस पर्वत के ऊपर एक बहुत बड़ी गुफा शोभा पाती है जिसका द्वार पत्थरों से ढका हुआ है उसके भीतर प्रवेश करने में बड़ा कष्ट होता है उस गुफा के पूर्व द्वार पर शीतल जल से भरा हुआ एक बहुत बड़ा कुंड है उसके आसपास बहुत से फल और मूल सुलभ हैं तथा वह रमणीय हिरद नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है धर्मत्मा सुग्रीव वानरों के साथ उसी गुफा में निवास करते हैं वे कभी-कभी उस पर्वत के शिखर पर भी रहते हैं इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को सब बातें बताकर सूर्य के समान तेजस्वी और पराक्रमी कवंद दिव्य पुष्पों की माला धारण किए आकाश में प्रकाशित होने लगा उस समय वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण वहां से प्रस्थान करने के लिए उद्यत हो आकाश में खड़े हुए महाभाग कबंध से उसके निकट खड़े होकर बोले अब तुम परम धाम को जाओ कबंध ने वे उन दोनों भाइयों से कहा आप लोग भी अपने कार्य की सिद्धि के लिए यात्रा करें ऐसा कहकर परम प्रसन्न हुए उन दोनों बंधुओं से आज्ञा ले कबंध ने तत्काल प्रस्थान किया कबंध पहले रूप को पाकर अद्भुत शोभा से संपन्न हो गया उसका सारा शरीर सूर्यतुल्य प्रभा से प्रकाशित हो उठा वह भगवान श्री राम की ओर देखकर उन्हें पम्पा सरोवर का मार्ग दिखाता हुआ आकाश में ही स्थित होकर बोला आप सुग्रीव के साथ मित्रता अवश्य करें तदनंतर राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण कवंद के बताए हुए पम्पा सरोवर के मार्ग का आश्रय ले पश्चिम दिशा की ओर चल दिए दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण सब पर्वतों पर फैले हुए बहुत से वृक्षों को जो फूल फल और मधु से संपन्न थे देखते हुए सुग्रीव से मिलने के लिए आगे बढ़े रात में एक पर्वत शिखर पर निवास करके रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले वे दोनों रघुवंशी बंधु पम्पा सरोवर के पश्चिम तट पर जा पहुंचे पम्पा नामक पुष्करिणी पश्चिम के तट पर पहुंचकर उन दोनों भाइयों ने वहां सबरी का रमणीय स्थान देखा उनकी शोभा निहारते हुए वे दोनों भाई बहुतसंख्यक वृक्षों से घिरे हुए उस सुरम्य आश्रम पर जाकर सबरी से मिले सवरी सिद्ध तपस्नी थी उन दोनों भाइयों को आश्रम पर आया देख वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई तथा उसने बुद्धिमान श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया फिर पाद्य अर्घ और आचमनी आदि सब सामिग्री समर्पित की और विधिवत उनका सत्कार किया तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी उस धर्मपरायणा तपस्नी से बोले तपोदने क्या तुमने सारे विघ्नों पर विजय पा ली क्या तुम्हारा तपस्या बढ़ रही है क्या तुमने क्रोध और आहार को काबू में कर लिया है तुमने जिस नियमों को स्वीकार किया है वे निवृत्त हो जाते हैं ना तुम्हारे मन में सुख और शांति है ना चारुभासणी तुमने जो गुरुजनों की सेवा की है वह पूर्ण रूप से सफल हो श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर वह सिद्ध तपस्विनी बड़ी बूढ़ी सबरी को जो सिद्धों के द्वारा सम्मानित थी उनके सामने खड़ी होकर बोली श्रीरघुनंदन आज आपका दर्शन मिलने से ही मुझे अपनी तपस्या सिद्धि प्राप्त हुई है आज मेरा जन्म सफल हुआ और गुरुजनों की उत्तम पूजा भी सार्थक हो गई पुरुषप्रवर श्री राम आप देवेश्वर का यहां सत्कार हुआ इससे मेरी तपस्या सफल हो गई और अब मुझे आपके दिव्य धाम की प्राप्ति भी होगी सौम्या मानद आपकी सौम्य दृष्टि पड़ने से मैं परम पवित्र हो गई शत्रु दमन आपके प्रसाद से ही अब मैं अच्छे लोकों में जाऊंगी जब आप त्रिकूट पर्वत पर पधारे थे उसी समय मेरे गुरुजन जिनकी मैं सदा सेवा किया करती थी अतुल कांतिमान विमान पर बैठकर यहां से दिव्य लोक को चले गए उन धर्मज्ञ महाभाग महर्षियों ने जाते समय मुझसे कहा था कि तेरे इस परम पवित्र आश्रम पर श्री रामचंद्र जी पधारेंगे और लक्ष्मण के साथ तेरे अतिथि होंगे तुम उनका यथावत सतकार करना उनका दर्शन करके तुम स्रेष्ट एवं अक्षय लोकों में जाएगी। पुरुष प्रवर उन महाभाग महात्मावने मुझे से उस समय ऐसी बात कही थी आतहां पुरुष सिंग मैंने आपके लिए कंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के जंगली फल मूलों का संचय किया है सबरी जाति से वर्ण वाय होने पर भी विज्ञान में बहिष्कृत नहीं थी उसे परमात्मा के तत्व का नित्य ज्ञान प्राप्त था उसकी पूर्वक्त बातें सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने उससे कहा तपोदने मैंने कवनद के मुख से तुम्हारे गुरुजनों को यथार्थ प्रभाव सुना है यदि तुम स्वीकार करो तो मैं उनके उस प्रभाव को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं